कस्तू तलक लटपटले वक्ष स्थले कौस्तुभ ना सांग्रेवर वेणु करे ेणुक सर्वांगे हरि चंदनम सुललित कंठे च मुक्ता गोपाल स्त्री परिवेषि तो विजयते गोपाल णी कराग्र विबल कल्प प्रसूनाल्लुत वस्तु प्रस्तुत वेणुना निर्वाणनकुन स्रस् स्रस्त निबंधनी विलस गोपी सहस्रमृत पवर्ग हस्तनता बववर्गमखिलोदार किशोरा प्रश्न नारायण वंदे व्रज प्रिय कृष्ण दैवायन वंदे कृष्णं वंदे पृथ श्री गोवर्धननाथ पी नैमिषे निमिषेत्रे ऋषय शौनकादय सत्राय लोकाय सहस्र सतुन प्रातरभुतुतानयृत sutamaasi nam papracchuridamadaram aa श्री शुभदेव जी महाराजी सभी को सादर जय श्री कृष्ण भगवान नंदनंदन वृंदावन विहारी कृष्ण के चरणों में वंदन करते हुए आइए भवरोग विनाशिनी भागवती वार्ता का हम सभी आनंद लें कलौ भगवती वार्ता भवरोग विनाशिनी कलिकाल में यह जो भगवती वार्ता है भगवत कथा है वह भवरोग का विनाश करने वाली हम कथा के आरंभ में मंगलाचरण करते हैं स्तुति करते हैं भगवान की महामंत्र का संकीर्तन करते हैं एक भाव तो यह है कि जिस प्रकार भगवान की पूजा में बैठने से पूर्व स्नानादि कर लेना चाहिए पवित्र होकर के बैठना चाहिए यह कथा भी भगवान की वांग्मी पूजा है इस पूजा से पूर्व ध्यान की गंगा में गोता लगाकर पवित्र हो जाना चाहिए अपने मन को शुद्ध कर लेना चाहिए और तब भगवान की मंगलमयी कथा शब्दार्चन संपन्न किया जाना चाहिए आप हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं श्री गुरु गुरुचरण सरोजरज निज मन मुकुर सुधारी फिर बर रघुबर बिमल जश जो दायक फलचारी निज मन मुकुर सुधारी गुरुदेव के चरणारविंद की रज से अपने मन मुकुर को शुद्ध करने की बात गोस्वामी जी करते हैं और तब भगवान श्री राम के विमल यश का गायन होना चाहिए भगवान का यश बड़ा विमल है हमारे मन में मल हो और हम गायन करें श्रवण करें तो उतना लाभप्रद नहीं है हम पहले ध्यान के गंगा में स्नान कर लें ले ये जो महामंत्र का हम संकीर्तन करते हैं आरंभ में हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे हरे यह कलिस संतारणोपनिषद का मंत्र है कली के जितने भी दोष हैं उन दोषों से मुक्त होने के लिए इस मंत्र का अवलंबन करें मंगलाचरण इसलिए है कि जैसे आप मकान बनाते हैं भवन निर्माण करते हैं तो पहले नींव डालते हैं नींव मजबूत होनी चाहिए भवन कितना ही अच्छा क्यों ना हो लेकिन यदि नींव मजबूत नहीं है तो फिर वह भवन थोड़ा सा झटका भी सह नहीं पाएगा धराशायी हो जाएगा भूकंप का छोटा सा झटका और भवन ढह जाएगा बस उसी प्रकार कथा से पूर्व जो हम मंगलाचरण करते हैं स्तुति पाठ करते हैं वो ऐसा ही है जैसे नींव डालना तो आप ये मत समझिएगा कि साढ़े तीन के बाद चार बजे तक कथा में पहुंचेंगे तो चलेगा तब कथा तो सुनने को मिलेगा लेकिन बिना नींव पड़े आप भवन निर्माण कर रहे हैं बिना नींव डाले ये ऋषि ने जो विधि विधान निश्चित किया है उसके पीछे एक विज्ञान है और हमें उसको समझना चाहिए तो आरम में ध्यान करना मंगलाचरण करना यह आवश्यक है और मंगलाचरण के द्वारा हम संसार में भटकते हुए अपने मन और इंद्रियों को भगवान की कथा में केंद्रित करने का प्रयास करते हैं तो बस ये समझ लीजिए कि यह नींव डालने का काम है यह समझ लीजिए कि यह गंगा स्नान की बात है कि स्नान करके तब भगवान की वांग्मी पूजा करें अच्छा एक और बात भी है कथा उपदेश है कि कथा उपचार है हम कथा को किस रूप में लें कथा को केवल उपदेश के रूप में हम लेंगे तो हो सकता है यहां से सुने और यहां से निकल जाए कथा यदि केवल उपदेश होती तो आपकी मर्जी आप ना आए कोई जबरदस्ती नहीं है लेकिन जब कोई रोगग्रस्त हो जाता है तो उस रोगग्रस्त आदमी के लिए उपचार आवश्यक हो जाता एक स्थिति तो ऐसी आ जाती है कि उपचार आवश्यक नहीं अनिवार्य हो जाता डॉक्टर कहते हैं अनिवार्य रूप से आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा यदि जिंदा रहना है तो नहीं तो ज्यादा बचोगे नहीं जितना हो सके जल्दी आपका ऑपरेशन होना चाहिए अनिवार्य हो गया है ऑपरेशन तो भैया कथा उपदेश नहीं है कथा उपचार है इसलिए इस कथा को औषधि कहा गया है कलव भागवती वार्ता भव रोग विनाशिनी यह भवरोग का उपचार है भव रोग को मिटाने के लिए यह उपचार है फलिकाल में संसार रूपी रोग से बचना चाहते हैं यदि आप तो बस इस भगवत कथा का आश्रय बहुत आवश्यक राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के प्रारंभ में जो निवेदन करते हैं उस और आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा निवृत्तर शही उपगीय भवषधात्ोत्र मनोभिरा कवत्तम श्लोक गुणान अनुवादात कुमान विरज्जेत विना पशुघ्ना भगवत कथा क्या है भव औषधा भवरोग को मिटाने वाली औषधि अब औषधि का संबंध तो उपचार से है उपदेश से नहीं रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी इस कथा को वैध बता रहे हैं भव भीम भी भी रोग के भव भीम रोग भीम माने भयंकर भव रोग भयंकर रोग है कितने प्रकार के अलग अलग रोग हैं कैंसर हो जाता है तो लोग घबराते हैं एड्स पॉजिटिव आया रिपोर्ट गए काम से न जाने कितने प्रकार के रोग हैं भयंकर रोग हैं लोग डरते हैं लेकिन एक रोग बहुत भयंकर सबसे भयंकर लेकिन उससे अभी हम डरे नहीं है और आश्चर्य है कि इस रोग से प्राय सभी ग्रस्त हैं और ये रोग भी बड़ा संसर्ग जन्य है वह रोग है भवरोग भवरोगी की संगत में रहने वाला भी उस रोग से ग्रस्त हो जाता है संसर्ग जन्य रोग है संसारी के संग में रहने वाला उसको भी संसार का रंग चढ़ ही जाता है जो बंधा हुआ है संसार के बंधन में उसके संग में रहोगे तो तुम भी बंधोगे इसलिए कपिल भगवान भागवत में महादेवभूति को कहते हैं मां ऐसे महापुरुषों का संग करो जो स्वयं मुक्त हों वे ही मुक्त कर सकते हैं एक खंबे पे आप बंधे हो दूसरे खंबे से आप बंधे हैं कौन किसको छुड़ाएगा छुड़ाएगा तो वो जो खुद मुक्त हो ले जो मुक्त है वही तो मुक्त करेगा तो संसार में तो सभी बंधे हुए हैं कोई किसी खूंटे से कोई किसी खूंटे से कौन किसको छुड़ावे तो संत हैं मुक्त मां उन महापुरुषों का संग करो संगस्तेश्वथते प्रार्थ्य संगदोष हराहिते। वे संसार के संग यानी आसक्ति से जीवन में आए हुए जो दोष हैं उनको हर लेते हैं सता प्रसंगा मम वीर संविदो भविकर्ण रसाय कथा तजोषणादाश्वपवर्ग वर्तमनी श्रद्धारतिरभक्तिरुक्रमिष्य ये तीसरे स्कंध में आया है संतों के संग में भगवान की मंगलमयी कथा होती है हरि चर्चा होती है और वह हरि चर्चा सुनते सुनते सुनते फिर भगवान में श्रद्धा बन जाती है धर्म में साधन में और फिर रति प्रेम हो जाता है रुचि बन जाती है और फिर भक्ति भगवान में अनुराग हो जाता है फिर तो भक्ति आप जात विराग इंद्रियात उस भक्ति के चलते इंद्रियों के विषयों से वृद्धि हो जाती है और फिर भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और वह ज्ञान मुक्त कर देता ऋत ज्ञानान मुक्ति कलम चर्चा कर रहे थे कि ये जो भक्ति है ये जो प्रेम है वो अनल की भांति है तो उसका दो काम है अग्नि का एक तो जो है उसको जला देना और दूसरा प्रकाशित करना तो तुम्हारी जो संसार संसाराशक्ति है विषय तृष्णा है उस सबको जला कर तो ये राख कर देगी और तुम्हारे प्रियतम परमात्मा के स्वरूप को प्रकट कर देगी यानी उसका ज्ञान करा देगी इसलिए भागवत के महात्म में ज्ञान को भक्ति का बेटा कहा वैराग्य और ज्ञान ये दोनों भक्ति के पुत्र हैं भक्ति माता है ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र है भक्ति क्या है भगवान में रति और जब भगवान में रति हुई तो संसार के विषयों से विरति वैराग्य नाम का बेटा हो गया और फिर उस प्रेम के चलते अपने प्रेमास्पद का ज्ञान हो जाता है अपने प्रेमास्पद के स्वरूप को आप जान लेते हैं तो ज्ञान हो गया तो वैराग्य और ज्ञान ये दोनों भक्ति के पुत्र हैं भक्ति महारानी है वो दीनता के सिंहासन पर बैठती महारानी जिस सिंहासन पर विराजमान है उस सिंहासन का नाम है दीनता दैन्य तो वहां अहंता नहीं रहती दासोहम यह अभाव रहता है हम दास हैं अरे भक्ति में तो दासानुदास बनने की बात वृत्रासुर ने मांगा है भागवत में अहम हरे तव पद कमूल दासानुदास हो भवितास्वी दासानुदास है मैं आपके दास का भी दास हूं रामचरितमानस में श्री शत्रुघ्न जी का यही भाव है मैं राम का दास तो नहीं लेकिन राम के दास का दास बनू इसलिए मोरे मन प्रभुष मोर मन प्रभु अस विष्वा यह परम विश्वास है कि राम से भी अधिक है राम का दास तो शत्रुन जी राम के दास श्री भरत जी के दास बने हैं तो भक्ति में ऐसी वैष्णवी दीनता आवश्यक है दीनता न होगी तो भक्ति बैठेगी कहां मूर्ति तो ले आए मंदिर बनवाया लेकिन एक पीठी का तैयार करना पड़ता है जिस पर भगवान विराजमान हो सके तो भक्ति की पीठी का यही है दीनता दैन्य इसलिए किसी संत महापुरुष के शरण में जाना उनके होकर के रहना यह बहुत आवश्यक है तो दैन्य दीनता भक्ति महारानी का सिंहासन है आ, महारानी है तो उसने श्रृंगार किया है उसके पांव में नुपुर है हाथ में कंकड़ है कमर पर कर्धनी है सदाचरण भक्ति महारानी के चरण के नुपुर है यही पायल है सदाचरण सदाचरण से ही चरण की शोभा है भक्त हो और सदाचारी न हो तो काहे का भक्त वो भक्ति शोभा नहीं देती समर्पण भक्ति महारानी के हाथ के कंगन है समर्पण करता रहता है भक्त जहां प्रेम है वहां समर्पण होता है याद रहे समर्पण प्रेम की शर्त नहीं है समर्पण प्रेम का स्वभाव है प्रेम में कोई शर्त नहीं होती कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में होती है, प्रेम में नहीं लव इज अनकंडीशनल उसी को प्रेम